milu milu milu milu milu उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग उमंग में आज सुनते हैं कारिक्रम जानकारी कुट्टे की क्यों राजू, आज स्कूल में मज़ा आया ना? हाँ, मज़ा तो बहुत आया ओफो हां तो बड़े जोर से भूख लग रही है मुझे जल्दी से घर पहुंच जाऊं तो खाना खाऊं चल भी मुनिया साइकिल जरा तेज चलाओ और तेज चलाओ राजू हां तेरा घर तो दूर है हां चल मेरे घर वहीं पर कुछ खाकर फिर अपने घर चले जाना अरे अरे वाह मुनिया तुमने तो मेरे मन की बात कह दी चलो हां चलो भाई आज तुम्हारे घर ही चलते हैं अरे मुनिया बिटिया आगे तुम hmm. नमस्ते चाची जी अरे नमस्ते राजू बेटा आओ बेटा अंदर आओ <laughs> मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूं अच्छा जी अरे ये <laughs> देखो कुत्ता हां राजू ये हमारी टिपसी है टिपसी बड़ा अच्छा नाम है अब <laughs> मम्मी मगर ये तो ये तो मेरी तरफ ही आ रही है hmm. भागो नहीं, नहीं। भागो नहीं हा? रुक जाओ कुछ नहीं होगा आ जा आ जा टिपसी आ जा देखो टिपसी ये है राजू हमारा हा? दोस्त हां हां तू तुम्हारा दोस्त है देखा राजू कैसे शांत हो गई टिपसी अब इसने तुम्हें पहचान लिया है अब तुमसे देखकर कभी भागना नहीं नहीं भागूंगा अरे अरे हां मुनिया ये तो तुम्हारे बोलते ही चुप हो गई भाई तुम्हारी टिप्स ही तो बहुत समझदार है हां वो तो है भाई भाई, भाई मुझे कुत्ते से बहुत डर लगता है वो क्या है कि एक बार सड़क पर कुत्ते कु ने काट लिया था ना पता है पता है पूरे 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े थे ये राजू हुई तो लगवानी पड़ती है ना हां हम इसीलिए इसीलिए मैं कुत्ते से बच के रहता हूं <laughs> ये देखो मेरी टिपसी है ना हां अब मैं इसे छू रही हूं तुम भी छूकर देखो ना मैं कुछ नहीं करूंगी नहीं नहीं, नहीं ब, ब, ब, ज, ज, ज, अच्छा हां छू हां छूता हूं अरे अरे ये तो खुश हो रही है यार इसकी तुमसे दोस्ती हो गई है <laughs> आओ बच्चों खाना लगा दिया है हाथ मुंह धो लो चलो जल्दी आओ अच्छा मां चलो राजू चलो मुनिया चलो अरे राजू बेटा तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे आ, लो ना थोड़ी सी सब्जी और ले लो जी, जी जी जी जी मैं खा रहा हूं खा तो रहा हूं अच्छा नहीं लगा क्या खाना नहीं बहुत बढ़िया बनाया बहुत अच्छा बनाया आपने वाह खाना खाकर मजा आ गया मुनिया टिपसी को भी खाने दे दो दे दो अच्छा हम आ आ टिपसी अह ये ये लो ये लो हां हां लो ना अरे अरे गिराते रहे हो लो अरे अरे मुनिया हुँ? मुझे देख कितनी खुश होकर रोटी दाल और सब्जी खा रही है हां आजू कुत्ते शाकाहारी और मांसाहारी सभी खाना खाते हैं क्यों मां ऐसा ही है ना हां बिल्कुल ठीक कहा मुनिया तुमने अच्छा बच्चों तुम्हें मैं एक बात और बताऊं बताइए काजीजी कुत्ता बहुत ही वफादार प्राणी है हम्म कुत्ते की वफादारी की तो कई किस्से हैं चाची जी हमें भी सुनाइए ना हां मां सुनोगे तुम दोनों हां तो तुम्हें मैं एक बार की बात बताती हूं एक बार हमारे गांव में मोहन के घर कुछ चोर घुसे चोर उस समय घर के सभी लोग सो रहे थे हम्म लेकिन उनका कुत्ता राजा चोरों की आहट सुनते ही जाग गया और मालूम है उसने भोंक-भोंक कर घर के सभी लोगों को जगा दिया जानते हो बच्चों फिर क्या हुआ चोर डर के मारे दम दबाकर भाग गए वाह वाह राजा ने तो कमाल ही कर दिया हां बेटा पर चोरों ने उसे बंदूक से मार दिया बेचारा बहुत बहादुर था oh. ये तो बहुत बुरा हुआ चाची जी अच्छा चाची जी हम राजा भी टिपसी के तरह छोटा सा ही था नहीं बेटा वो बड़ा था वो दूसरी जाति का कुत्ता था हुँ? दूसरी जाति का क्या मतलब देखो बेटे कुत्ते की कई जातियां होती हैं अच्छा कुछ नाम तो तुमने भी सुने होंगे जैसे ये हमारी टिपसी है ना जी ये पामेरियन है पामेरियन हम और वो जो राजा हमारे गांव में था ना वो अल्सेसियन था अच्छा इसी तरह डॉबरमैन जर्मन शेफर्ड रशियन कुत्ता गन डॉग और बुलडॉग वगैरह वगैरह और भी कई जातियां हैं इनकी हां हां चाची जी मुझे याद आ रहा है ये नाम मैंने भी सुने हैं सुने हैं ना हां अच्छा चाची जी ये टिपसी कितनी छोटी सी है है ना इसलिए बहुत अच्छी लगती है वैसे वैसे बड़े कुत्तों से मुझे बहुत डर लगता है <laughs> और फिर तो तुम्हें चिवावा कुत्ता टिपसी से भी ज्यादा अच्छा लगेगा क्या कहा चाची जी चिवावा चिवावा हम हां बेटे क्योंकि चिवावा सबसे छोटा कुत्ता होता है अच्छा 6 से 9 इंच लंबा और 2 या 2.5 किलो का अच्छा तब तो वो चूहा लगता होगा अरे <laughs> <laughs> चाची जी हम सबसे बड़ा कुत्ता कौन सा होता है बेटे सबसे बड़ा कुत्ता होता है बर्नॉट और मेस्टिफ अच्छा जो 28 इंच ऊंचा और करीब 40 से 45 किलो का होता है क्या इतना बड़ा क्यों नाम सुनते ही डर गए अरे मुनिया राजू को डराओ नहीं चलो जाओ अंदर से टिपसी का पिल्ला लाओ और राजू को दिखाओ अभी लाती हूं आ, ये लो देखो अरे अरे वाह कितना प्यारा है ना अरे इसकी आंखें तो खुली ही नहीं है ये सो रहा है क्या नहीं नहीं सो नहीं रहा है पिल्ले की आंखें जन्म के 9 या 10 दिन बाद ही खुलती हैं अच्छा अच्छा आ आ, आ आजा मुझे मुझे इसका नाम क्या है अरे मुझे अभी नहीं सुनेगा बेटे जन्म के 10 या 12 दिन बाद ही सुनना शुरू करेगा हा, हा, आ, यानी ये अभी देख भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता हा, हा, अरे चलो चलो शुक्र है कम से कम बोलता तो है अच्छा कुत्ते के बारे में मैं तुम्हें एक और मजेदार बात बताऊं बताओ बताइए ना मां देखो कुत्ते किसी भी चीज को सूंघकर ही पहचानते हैं अच्छा कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है ये जमीन के नीचे की चीजों को ऊपर से ही सूंघ लेते हैं अच्छा इसीलिए पुलिस वाले कुत्तों की सहायता लेते हैं हां बिटिया पुलिस ही नहीं बल्कि कुत्ते तो अंधे लोगों की भी बहुत सहायता कर सकते हैं वो कैसे कुत्ते अंधे लोगों को सड़क पार कराने में मदद कर सकते हैं अच्छा हां राजू बेटा लेकिन एक बात है जहां पर सड़क पार करने के लिए लाल हरी बत्तियां होती हैं ना वहां पर बेचारे कुत्ते बेबस हो जाते हैं क्यों क्योंकि कुत्ते रंगों की पहचान नहीं कर सकते अच्छा कुत्तों में रंग अंधापन होता है ओह अब फिर भी कुत्ते हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं हां चाचा जी हम आपने तो आज हमें बड़े काम की बातें बताई हां <laughs> मैंने काम की बातें तो बहुत बताई हम पर अब एक काम मैं तुम्हें बता रही हूं हमें हम हां जरूर बताइए तुम्हें राजू बेटा ये पता करना है कि कुत्ते के कितने दांत होते हैं हैं दांत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 अमरेन्द्र बेहरा आलेख सुषमा राय कलाकार गीता वर्मा पल्लवी और प्रवीण ध्वनिंकन दीपक पांडे और बटीलैंग लिंगडो निर्माण सहयोग दाऊ चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो